श्री गर्गसहिता विश्वजीत खंड पच्चीसवां अध्याय प्रद्युम्न का एक युक्ति के द्वारा गणेश जी को रणभूमि से हटाकर गुह्यक सेना पर विजय प्राप्त करना और कुबेर का उनके लिए बहुत सी भेंट सामग्री देकर उनकी स्थिति करना फिर प्राग ज्योतिषपुर में भेंट लेकर प्रद्युम्न का विरोधी वानर द्विवेद को किसकिंधा में फेंक देना प्रद्युम्न बोले बेटा ये महाबली गणेश साक्षात भगवान श्री कृष्ण की कला है इन्हें देवता भी नहीं जीत सकते फिर भूतल के मनुष्यों की तो बात ही क्या है जिनके निकट इनका वास है उनके पक्ष की पराजय नहीं होती पूर्व में भगवान श्री कृष्ण ने शिवलोक में इन्हें ऐसा ही वर दिया था यदि ये यहाँ रहेंगे तो हम लोगों की कदापि विजय नहीं हो सकती भगवान श्री कृष्ण के वरदान से इनका बल बहुत बढ़ा चढ़ा है और ये शत्रु पक्ष में चले गए हैं इसलिए तुम प्रचंड मारजार बड़ा भारी विलाव होकर हंकार करते हुए युद्ध से बलपूर्वक इनके चूहे को मार भगाओ इस महायुद्ध में अपने फुतकारों के द्वारा दसों दिशाओं में उसे खदेड़ो जब तक मैं शत्रु सेना पर विजय पाता हूँ तब तक तुम उसे शीघ्र ही दूर भगाने का प्रयास करो श्री नारद जी कहते राजन तब भगवान अनिरुद्ध ने प्रचंड मार्जार का रूप धारण किया वे गणेश जी से अलक्षित ही रहे वैष्णवी माया के प्रभाव से गणेश जी उन्हें पहचान न सके वह प्रचंड मार्जार विकट फुतकार करता हुआ चूहे के सामने कूद पड़ा राजन वह मुंह मुँह फाड़ फाड़ कर निरंतर उसे देखने और तीखे नखों से विशेष चोट पहुँचाने लगा चूहा उस बिलाव को देखते ही भय से विवल हो गया और तुरंत काँपता हुआ रणभूमि से भाग चला क्रोध से भरा हुआ मार्जार स्थूल रूप धारण करके उसका पीछा करने लगा गणेश जी बारंबार उस चूहे को युद्ध भूमि की ओर लौटाने का प्रयत्न करने लगे किंतु प्रचंड मार्जार से पीड़ित चूहा युद्ध भूमि की ओर नहीं लौटा नहीं लौटा मैथिल वह सात द्वीपों सात समुद्रों दिशाओं और विदिशाओं में तथा ऊपर के सातों लोकों में भागता फिरा किंतु उसे कहीं भी शांति नहीं मिली राजन गणेश जी को पीठ पर लिए वह चूहा जहाँ जहाँ गया वहाँ वहाँ प्रचंड पराक्रमी मार्जार भी उसका पीछा करता रहा इस प्रकार चूहे सहित गणेश जी जब सुदूर दिशाओं में चले गए और अपने पक्ष के सभी प्रमथगण विस्मित हो गए तब पुष्पक विमान पर बैठे हुए कुबेर ने अपनी गुह्यक संबंधनी माया फैलाई अपना दिव्य धनुष लेकर महेश्वर को नमस्कार करके उन्होंने मंत्र से हित कवच धारण किया और बाण समूहों का संधान किया उसी समय आकाश में प्रलयकालिक मेघ छा गए बिजलियों की गड़गड़ाहट और महाभयंकर मेघों की घटा से अंधकार फैल गया हाथी के समान मोटे मोटे जल बिंदु और ओले गिरने लगे बादल अत्यंत भयंकर जलधाराओं के वृष्टि करने लगे क्षण भर में समस्त समुद्रों ने भूतल को आप्लावित कर दिया रणमंडल में सजीव पर्वत दिखाई पड़ने लगे प्राकृत प्रलय हुआ जान यादव भय से विवल हो गए वे अस्त्र शस्त्र त्याग कर बारम्बार श्रीकृष्ण श्रीकृष्ण पुकारने लगे गुयोंकों की उस माया को जानकर भगवान श्री प्रद्युम्न हरि ने अपनी विद्या को जो समस्त मायाओं को नष्ट करने वाली है जब कर के बीच में काम बीज कलिम की स्थापना की फिर उसके मुख पर प्रणव तथा श्री बीज अर्थात ओम श्रीम का आधार करके उसे कान तक खींचा और चतुर्भुजी कृष्ण का स्मरण करके विद्युत के समान टंकार ध्वनि करने वाले धनुष भूत दंडो द्वारा उस विशिख को चलाया कोदंड दंड से छूटे हुए उस विशिख ने दिगमंडल को उद्योतित करते हुए उस गुजक संबंधी माया को उसी तरह नष्ट कर दिया जैसे सूर्यदेव अंधकार का ध्वंस कर देते हैं यद एक पुष्पक पर बैठे हुए राजकुबेर -राज भयभीत हो कांप उठे और यक्षों के साथ सम्रांगण से भाग अपनी पुरी को चले गए देवता लोग प्रद्युम्न के ऊपर फूलों की वर्षा करने लगे समस्त यादव जय जयकार करते हुए हर्ष के साथ हंसने लगे राजन उस समय अत्यंत हर्षित हो राज राजकुबेर हाथ जोड़ भेंट लेकर शीघ्र ही प्रद्युम्न के सामने गए राजन दो सूढ़ों से सुशोभित और चार दाँतों से युक्त ऊंचाई में पर्वतों से भी होड़ लेने वाले दो लाख मधवर्षी हाथी मोती की बंधनवारों से सुशोभित सुवर्ण निर्मित सूर्यतुल्य तेजस्वी एवं सौ घोड़ों से खींचे हुए दस लाख रथ चंद्रमा के समान श्वेत कांति वाले दस अरब घोड़े माणिक के जटित चार लाख चमकीली शिविकाएं तथा पिंजरों में बंद दो लाख सिंह कुबेर ने प्रद्युम्न को भेंट किए विधेराज छीते मृग गवय और शिकारी कुत्ते एक, एक करोड़ की संख्या में दिए रिपेश्वर पिंजरों में विराजमान तोता मैना कोकिल सुनहरे हंस और अन्यान्य विचित्र पक्षी राजराज राज राज ने लाख लाख की संख्या में अर्पित किए कुबेर ने विश्वकर्मा का बनाया हुआ विष्णु नामक एक विमान भी दिया जिसमें मोती की झाड़ी लटक रही थी उसकी ऊंचाई आठ योजन और लंबाई चौड़ाई नौ योजन की थी उसमें लाख लाख ध्वज और कलश लगे हुए थे वह इच्छानुसार चलने वाला विमान स्वर्ण में शिखरों से सुशोभित तथा सहस्त्रों सूर्यों के समान तेजस्वी था मैथिल उसके अतिरिक्त सहस्त्रों कल्प वृक्ष सैकड़ों कामधेनवे सौ चिंतामणियाँ तथा सौ दिव्य पारस पत्थर भी कुबेर ने दिए जिनके स्पर्श से लोहा भी सोना हो जाता है क्षत्र चवर और सोने के सिंहासन भी सौ सौ की संख्या में भेंट किए दिव्य पद्मों की सुंदर केसरों से युक्त माला दी सौ द्रोण अमृत नाना प्रकार के फल रत्न रत्नजटित सोने के आभूषण दिव्य वस्त्र दिव्य कालीन, सोने चांदी के करोड़ों सुंदर पात्र अमोघ वस्त्र तथा कोटि सुवर्ण मुद्राएँ भी भेंट की बोझ ढोने वाले हाथियों और मनुष्यों द्वारा सब समान भेजकर कुबेर ने नौ निधियां प्रदान की इस प्रकार महात्मा प्रद्युम्न को भेंट सामग्री अर्पित करके राज, राज ने उनकी परिक्रमा की और हर्ष से भरकर प्रणाम पूर्वक उनसे कहा कुबेर बोले आप भगवान महात्मा पुरुष हैं आपको नमस्कार है आप अनादि सर्वज्ञ निर्गुण एवं परमात्मा है प्रधान और पुरुष दोनों के नियंता और प्रत्यक्ष चैतन्य धाम हैं आपको बारम्बार नमस्कार है स्वयं ज्योति स्वरूप और श्यामल अंग वाले आपको नमस्कार है आप वासुदेव को नमस्कार संकर्षण को नमस्कार प्रद्युम्न अनुरुद्ध एवं सात्वत भक्तों के प्रतिपालक आपको नमस्कार है आप ही मदन मार और कंदर्प आदि नामों से प्रसिद्ध है आपको बारंबार नमस्कार है दर्पक काम पंचबाण अनंग तथा संभरासुर के शत्रु भी आप ही हैं आपको नमस्कार है हे मन्मथ आपको नमस्कार है हे मीन केतन आपको नमस्कार है आप मनोभव देव तथा कुश्मेशु फूलों के बाण धारण करने वाले हैं आपको नमस्कार है अनन्यज आपको नमस्कार है रतिपते आपको बारंबार नमस्कार है आप पुष्प धनमा और मकरध्वज को नमस्कार है प्रभु स्मर आपको नित्य नमस्कार है जगत विजय आप कामदेव को सादर प्रणाम है रुकमावती के भर्ता तथा सुंदरी के पति आपको नमस्कार है भूमन मैं यह करूँगा यह करता हूँ यह मेरा है यह तुम्हारा है मैं सुखी हूँ दुखी हूँ यह मेरे श्रोहित लोग हैं इत्यादि बातें कहता हुआ यह सारा जगत अहंकार से मोहित हो रहा है प्रधान काल अंतकरण और शरीर जनित गुणों द्वारा शास्त्र विरुद्ध कर्म करने वाला जन बंधन में पड़ता है वह कांच में बालक को बालुका राशि में जल को और ढक्सी में सर्प को अपनी आंखों से देखता है भ्रम को ही सत्य मानता है यही दशा मेरी है आज मैंने मूढ़तावश आपकी अवहेलना की है प्रभो आपकी माया से मेरा चित्त मोहित था इसीलिए मुझसे ऐसा अपराध बन गया परंतु जैसे पिता बालक के अपराध को अपने मन में स्थान नहीं देता उसी प्रकार आप भी मेरे अपराध को भुला देंगे आपकी कृपा से फिर मेरी ऐसी बुद्धि कभी ना हो आपके चरणार्थ बिन्दों में सदा मेरी पराभक्ति बनी रहे जिसे सर्वोत्कृष्ट माना गया है आप मुझे वैराग्य युक्त ज्ञान जो परम कल्याण का आधार है प्रदान करें और अपने भक्तजनों के प्रशस्त सत्संग का अवसर देते रहे कुबेरुआ नमस्तुभ्यं भगवते पुरुषाय महात्मने अनादुणा महात्मने प्रधान प्रधानपुरशेषा प्रत्यग्धाने नमो नमः स्वयं ज्योति स्वरूपाय ते नम नमस्ते वासुदेवाय नम संकर्षण चुम निय सांपत नम मदनाय चाराय कंदरपाय न नम दर्पकाय च काम पंचबाणा ते नम अनाय नमस्ते संबरारे हे मन्मस् नमस्तभ्यँ नमस्ते मीनकेतन मनोभवाय देवाय नमस्ते कुसुमेश अन्यज नमस्भ्यं रतिर्भृते नमो नमः नमस्ते पुष्पनुषे मकजते नमः स्मरा प्रभु निगद्विजय कारिण नमो ुक्वतीभर्ती सुंदरी पतय नम इदं क्या कौमे भूमेदस्तीदम ब्रुवन अहम् सुखे दुखयुत सृहृजनो लोको हहंकार विमोत खिल प्रधान कालाशयजर्गुण कुरन्विकर्मा जनो निबध्यभक सहकत एवं जीवन गुणे चर्प प्रतनोति सौक्षी कृत माया हेलनमद मोढ़यत तन्मया मोहित चेतसा प्रभौ न मनसेसे बालकृत पिते मनाक, यदा चरणा भक्ति च च श्री नारद जी कहते राजन जो प्रातः काल उठकर प्रद्युम्न के कल्याण में स्तोत्र का पाठ करेगा उसके संकट काल में साक्षात श्री हरि सदा सहायक होंगे नारद्वाच प्रद्युमन से शुभम स्त्रोतम प्रातरोत्था पठेत संकटेत सततम सहायस्य धरि स्वयं राजन इस प्रकार स्थिति करने वाले यद्य कुबेर से भगवान प्रद्युम्न हरि ने कहा बहुत अच्छा ऐसा ही होगा फिर उन्होंने सिर पर धारण करने योग्य पद्मराग मणि दी डरो मत, यो कहकर अभेदान दे यादवेश्वर प्रद्युम्न ने कुबेर को लीला छत्र छबर और मणिमय सिंहासन प्रीति पुरस्कार के रूप में प्रदान किए तदनंतर प्रद्युम्न की परिक्रमा करके धनेश्वर राज, राज चले गए महात्मा प्रद्युम्न के द्वारा राजराज कुबेर राज की पराजय हुई सुनकर किन्हीं राजाओं ने भी उनके साथ युद्ध नहीं किया सबने सादर भेंट अर्पित की तत्पश्चात महाबाहु प्रद्युम्न बहुत सी दुनदों का घोष फैलाते हुए सारी सेना के साथ प्राग ज्योतिषपुर को गए वहां भवासुर के पुत्र नील ने उनके तेज से तिरस्कृत हो तत्काल उन महात्मा प्रद्युम्न के लिए उपहार सामग्री अर्पित कर दी प्राग ज्योतिषपुर के द्वार पर द्विविध नामक महाबली महाबलीवान रहता था जिसे पहले प्रद्युम्न ने बाण मारा था उसने रोज के आवेश में उठकर अपने दांतों और तीखे नखों से बहुत से वीरों और घोड़ों को विदर्ण कर दिया और भावें टेढ़ी करके वह जोर जोर से गर्जना करने लगा उसने बहुत से रथों को अपनी पूछ में बांधकर खारे पानी के समुद्र में फेंक दिया और दोनों हाथों से हाथियों को पकड़कर बलपूर्वक आकाश में उछाल दिया श्री कृष्ण कुमार प्रद्युम्न ने उस बानर को शत्रुता के भाव से युक्त जानकर उसके विरुद्ध सारंग धनुष द्वारा एक बाण चलाया उस बाण ने उसे उठाकर बलपूर्वक आकाश में घुमाया और पूर्वत उस महाकपि को किसकिधा में ले जाकर पटक दिया फिर वह प्रकाशमान बाण प्रद्युम्न के तरकस में लौट आया इस प्रकार श्री गर्ग सहिता में विश्वजीत खंड के अंतर्गत नारद बहुलाशु संवाद में यक्ष देश पर विजय नामक पचीसवां अध्याय पूरा हुआ